संवेदनाओं के पंख ब्लॉक की एक, एक और पेशकश, कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में, में प्रस्तुत है बाल, बाल कहानी चतुर नौकर बहुत समय पहले की बात है एक गांव में एक लालची और क्रूर साहूकार रहता था वह अपने नौकरों से अजीब अजीब प्रकार के सवाल पूछा करता था और जब वे उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे तो वह उनकी नाक कटवा देता था उसकी इस कारवाही से बहुत से लोगों ने अपनी नाक खो दी थी उसकी इस प्रसिद्धि को सुनकर एक चालाक आदमी ने उसे छटका देने का विचार बनाया और एक दिन वह पहुंच गया उस निर्दयी साहूकार के पास उसने उससे नौकरी देने की प्रार्थना की साहूकार ने कहा तुम मेरी शर्तों के बारे में अच्छी तरह से जानते हो या नहीं हाँ साहूकार जी मैं आपकी शर्तों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और उसके बाद भी मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ और मुझे काम की बहुत जरूरत है कृपया आप मुझे अपने यहाँ काम दे दीजिए ठीक है मैं तुम्हें काम तो दे देता हूँ लेकिन यदि तुमने मेरे सवालों के जवाब सही सही नहीं दिए तो मैं तुम्हारी नाक कटवा डालूगा ठीक है साहूकार जी मुझे आपकी शर्त मंजूर है लेकिन मेरी भी एक शर्त है यदि आप मुझसे सवाल पूछने में असफल रहे तो आपको भी मुझसे नाक कटवानी पड़ेगी मैं और, और सवाल, सवाल पूछने में असमर्थ चलो ठीक है, है मान लेता हूँ ले ले ले कि यदि, यदि मैं, मैं सवाल, सवाल पूछने में असमर्थ रहा तो मैं भी मैं अपनी, अपनी, अपनी नाक कटवा डालूंगा और अगले दिन सवेरे सवेरे साहूकार ने उसे धन की उगाही के लिए अपने कर्जदारों के पास भेज दिया जब नौकर वापस आया तो साहूकार ने उससे पूछा जब तुम मेरे कर्जदार से मिले तो तुमने उससे क्या कहा मैंने उनसे धन वापस करने के लिए कहा फिर क्या हुआ फिर उन्होंने मुझे धन वापस कर दिया फिर क्या हुआ मैं एक जंगल से गुजरा फिर क्या हुआ वहाँ मुझे एक बहेलिया मिला उसने अपने जाल में, में सैकड़ों पक्षियों, पक्षियों को पकड़ कर रखा था फिर क्या वा? हुआ एक, एक पक्षी ने एक जाल काट डाला और उड़ गया फिर क्या हुआ फिर दूसरा पक्षी उड़ गया फिर क्या हुआ फिर तीसरा पक्षी उड़ गया फिर क्या हुआ फिर चौथा पक्षी उड़ गया फिर क्या हुआ फिर पांचवा पक्षी उड़ गया फिर क्या हुआ फिर पक्षी फुर फिर क्या हुआ फिर एक और पक्षी उड़ा फिर फुर फिर फुर फिर फुर ओह हो मैं तो तुमसे सवाल पूछते पूछते थक गया हूँ मुझे नहीं पूछना तुमसे सवाल फिर तो आपको अपनी नाक कटवानी पड़ेगी साहूकार जी नौकर ने चाकू निकालते हुए उसे हथेली पर चलाते हुए कहा और फिर मुझे इस बात का दुख भी होगा लेकिन क्या करूं शर्त के अनुसार आपको अपनी नाक कटवानी ही होगी साहूकार को अपनी गलती नजर आई वह गिड़गिड़ाते हुए बोला मुझे एक क्षमा कर दो मुझे एक क्षमा कर दो मैं समझ गया हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आज तक मैंने लोगों की नाक काट कर जो गलतियाँ की है मुझे उसका बहुत बहुत पछतावा है मुझे माफ कर दो मैं आईंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा तुम चाहो तो बहुत सारा धन भी मुझसे ले सकते हो मैं तुम्हें अपने पास से बहुत सारा धन देने के लिए भी तैयार हूँ ले जाओ ले जाओ मेरा ये धन तुम ही ले जाओ जो तुम अभी अभी लेकर आए हो और वह चतुर आदमी साहूकार से बहुत सारा धन लेकर वहाँ से लौट गया अपने इस बुद्धिमानी पर वह बहुत खुश था आखिर उसने साहूकार से इतने सारे लोगों के अपमान का बदला जू ले लिया था अभी आप सुन रहे थे बाल कहानी चतुर नौकर वाचक स्वर भारती परिमल